भाइयों और बहनों मेरी डाइनी बगल में खाजा साहेब बैठे हैं मेरा ऐसा कुछ ख़्याल तो है कि आप लोगों को मैंने एक वक़्त सुनाया तो सही लेकिन अच्छा है कि आज भी मैं आपको वही चीज़ याद दिला दूँ क्यों कि उनके घर में मेरे राम और शायद मैंने आपको कहा था कि उस जमाने में मेरे साथ सत्यदेव स्वामी भी रहते थे उस वक्त ख्वाजा साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक तस्ती भी थे बहुत काम उन्होंने किया था बाद में जब सब ने तय लिया मौला भाइयों मौलाना भाइयों ने भी तय किया कि हमारी तो असहयोग आंदोलन रोड़ों से चलाना है तो वो सब निकल गया उसमें से लेकिन जो मैं बताना चाहता था वो तो ये है कि स्वामी सत्यदेव उस वक़्त तो वो पानी भी मुसलमानों के घर में मुसलमानों ने भरा हुआ वो पानी नहीं पी सकते थे खाना भी ना खाए मुझको भी ऐसा लगता था ख्वाजा साहब के साथ कोई ऐसा मेरा मेल जोल तो नहीं था लेकिन मैं तो किसी भी मुसलमान भाई के वहाँ चला जाता था कोई डर नहीं लगता था कि वो मुझको खाने वाले हैं या तो मुझको कुछ दर्द होने का है लेकिन या तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैंने उनको कह दिया तो उन्होंने कहा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है मेटो तो पानी भी उनके लिए अलग करवा लूँगा और खाने का भी प्रबंध अलग करवा लूँगा ये ख्वाजा साहेब है और पीछे एक मौका आ गया के, के वो तो एक मैं चला गया था वो मस्लिम लीग की ही मीटिंग थी ऐसा मेरा कुछ ख्याल है तो वहाँ पीछे आखिर में मुझको पूछना पड़ा कि यहाँ कोई कोई सत्याग्रही है कि नहीं है उस जमाने में अली भाई जेल में पड़े थे और सब मुसलमान तो रोते थे कि वो जेल में पड़े हैं कैसे हो सकता है और कुछ है। मैंने ऐसी बातें कर ली तो थोड़े थोड़ों ने रो, रोना भी शुरू कर दिया तो हम जब वहाँ से मीटिंग में से छूटे तो ख्वाजा साहेब को पूछा तो उन्होंने कहा कि ढाई सत्याग्रही आपको मिल सकते हैं वो कौन तो शुब कुरेशी वो तो आज है मौजूद और ऐशाही बहादुर है उसमें मेरे दिल में कोई शक नहीं दूसरा मुहजम वो मर गए बड़ा बहादुर आदमी था और उसने एक जमाने में मार खाया था लेकिन किसी को मारा नहीं और वहाँ जब ऐसा बन गया था सब मैं किसाब को नहीं सुनना चाहता हूँ तो वो मुहजम के वो जैसे यहाँ है क्या वो अटल उनके हाथ में चोट लगी थी किसी ने क्रिश्चियन लोग थे उस वक्त ऐसा ही हो गया तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया था उसको यहाँ चोट लगी और कुछ यहाँ भी चोट लगी थी ऐसे ही आ गए और जिस जगह पर मैं रहता था रवाशंकर भाई के बाहर तो वहाँ तो एक अस्पताल बन गई थी उसमें पहला अस्पताल में दर्दी तो मौसम भी था लेकिन उसने किसी ने उस समय में न किसी को गाली दी न किसी को मारने की कोशिश की क्योंकि वो तो आदमी था अगर अपना बचाव करना चाहता था तो किसी को मारना चाहता था तो मार सकता था मर जाए वो दूसरी बात है लेकिन नहीं वो तो उसके लिए था वो, वो दो हो गए और उन्होंने कहा कि शायद आधा में हूँ वो आधा से नहीं है तो तो अभी तो ऐसा है ना उनको तो आना ही नहीं चाहिए था मेरे से बिगड़ सकते थे कभी क्या कर वो तो चाहते ही नहीं थे कि इस तरह से हिंदू मुसलमान वो वो हिस्सा उनका बन जाए बहुत मेरे साथ भी बिगड़ते थे लेकिन वो दो सगे भाई वो आपस आपस में बेले भी क्या तो वो मेरे पास रोने के लिए आ गए तो मैंने तो उनको हासा दिया कि हम रोने वाले नहीं हैं अभी रोने वाले क्यों नहीं हैं वो किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं तो विषय वो तो वो, वो हमारे सप्रू साहब थे उनका भी दोस्त थे तो वो मुझको सुनाते हैं उनको भी बड़ी चोट लगी है कि ऐसा कैसे हो गया तो मैं तो उनको भी पैगाम भेजना चाहता हूँ आपके मार्गदर्शी सब के सबको कि वो हो गया कांग्रेस ने किया और मुस्लिम लीग दोनों को पसंद नहीं आया वो तो मैंने कल ही बता दिया था आपको ऐसी चीज़ तो बन गई लेकिन वो तो भूगोल के टुकड़े हो गए मुलक के टुकड़े हो गए लेकिन क्या हमारे दिलों का भी टुकड़ा हो गया है अगर दिलों का टुकड़ा हो गया है तो पीछे वो रोने का रोने के लिए गुंजाइश है तब तो रोना होगा और नहीं तो मरना होगा कि मर जाए रो रोकर भी तो मर जाए लेकिन अगर दिलों का टुकड़ा नहीं बना है तब तो मेरी निगाह में खैर है इसका ये मतलब मैं नहीं करवाना चाहता हूँ कि चलो वो पीछे एक वर्ष में दो वर्ष में थकान हो जाएगी और जो जिन मुसलमानों ने ऐसा तय किया कि चलो हमारे लिए टुक तो, टुकड़ा ही होना चाहिए पाकिस्तानी होना चाहिए मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ आवे ना आवे टुकड़ा रहे हिंदुस्तान का उसकी मुझको नहीं है लेकिन हमारे दिलों का टुकड़ा होगा के अब हिंदू हिंदुस्तान जिसको कहें लेकिन जवाहरलाल जी ने तो तो वो हिंदुस्तान कहने की भी मना की कि अगर एक पाकिस्तान बन जाता है तो क्या हमारा हिंदुस्तान बनेगा हिंदुस्तान के माने तब ये हो जाता है उसके मुकाबले में कि हिंदुओं का स्थान तो उसमें हिंदुओं का स्थान रहेगा और पीछे वहाँ पारसी नहीं रहेंगे, क्रिश्ची नहीं रहेंगे, यहूदी नहीं रहेंगे और पीछे मुसलमान मुसलमान तो अभी तो एक अलग नेशन बन गए अलग नेशन के आदमी बने हैं तो यहाँ तो पीछे हमारे से भी बिल्कुल जुड़े हो गए तो बेशक मुसलमानों को कह कि नहीं यहाँ से चले जाओ अभी ख्वाजा साहब तो यूपी के हैं तो पंत जी अभी ख्वाजा साहब को यही कहेंगे क्या उनके दोस्त हैं कि तो साहब साहेब यहाँ से आप घर जाइए और आपको तो अभी पाकिस्तान में जाना चाहिए यहाँ आप आप ए, ये हिंदुस्तान के रैय नहीं हो सकते लेकिन ऐसा अगर हम करें तब तो जो जिन्हा साहेब ने सुना दिया था कि वो वो बिगड़े हुए हैं उनका दिल तो सचमुच जुड़ा है हिंदू और मुसलमान दो एक बन नहीं सकते हैं इतिहास तो उससे अलग सिखाता है इतिहास कितना तो सिखाता है मैंने आपको थोड़ा सा वो वो, वो बड़े ऐतिहासिक ऐतिहासिक है उन, उनका ख़त तो आप लोगों को सुना दिया था वो जयचंद्र विद्यालय का वो बताते हैं कि जब लोग लड़ते थे तब भी एक दूसरों के मजहब के बारे में तो कुछ शिकायत नहीं करते करते थे और मैंने आपको सुनाया ना कि उस वक़्त कश्मीर में जैनल आबुदिन साहे तो वो तो हिंदुओं के साथ यात्रा में चले जाते थे और जितने डेबल देते थे उसका जीर्णोद्धार करते थे ये मैंने आपको सुनाया और पीछे कुंभारणा ज़रदस्त लड़ने वाला और मुसलमानों को उसने शिकस्त भी दी लेकिन फिर भी जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ भी चित्तौड़गढ़ तो प्रख्यात चीज है तो वहाँ तो अल्लाह नाम ऐसा खुद है तो इसलिए उस जमाने में नहीं ऐसा इतिहास में तो बहुत भरा है आज ही हम बिगड़ जाएंगे और आज ही हम बिल्कुल अलग हो गए कि जिससे हम एक दूसरों के साथ बेच नहीं सकते हैं एक दूसरों के साथ खा नहीं सकते हैं एक दूसरों के साथ काम नहीं कर सकते हैं ऐसी सब बात है क्या लेकिन मान लिया कि आज तो मुसलमान बिगड़े चंद मुसलमान नहीं बिगड़े ऐसा मानो तो बाकी के जो बड़े हैं जो मैंने आपको अब सुना दिया हिंदुस्तान तो एक तो जवाहर जी ने तो सिखा दिया कि नहीं हम अभी हिंदुस्तान नहीं कहेंगे जब सब एक ही थे तो तो हिंदुस्तान का तो बड़ा अच्छा लफ्ज था इंडिया क्यों कहे लेकिन वो कहते हैं कि आज तो मैं इंडिया रखूं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं रखूं। क्योंकि ये स्थान हिंदू का नहीं है ये स्थान जो अपने को तो इंडिया में हुआ है पैदा हुआ है और जिसके लिए दूसरा मुल्क नहीं हो उसका स्थान है उसका स्थान है तो पीछे एक एक पारसी तो बहुत छोटी कौन है उसका लड़का है उसका भी ये स्थान है तो, तो पारसी स्थान बन गया तब पीछे यहूदी का है तो यहूदी स्थान बन गया ख्रिस्ती का है तो ख्रिस्ती स्थान बन गया और पीछे हिंदू का भी है तो हिंदुस्थान बन गया लेकिन आज तो कोशिश तो ये रह रही है ना कि वो कहते हैं कि बाजी जो है वो तो कास्त हिंदू से अब मैंने बता दिया है कि कास्ट हिंदूज तो इन गिने हिंदुस्तान में अगर कास्ट हिंदूज तो मानी वो वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वो तीन का तीन की जोड़ कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी उसकी तादाद बहुत कम है लेकिन आज उनकी चलती है वो मैं कबूल करना चाहता हूँ लेकिन तब वो वो जो जो अछूत कहे जाते हैं हम जिसको अछूत मानकर बड़ा पाप करते हैं और पीछे शुद्र वो और पीछे जो जंगली जातियां कहते हैं जो जिसको परस कहते हैं वो सब उसमें से बात करोगे उसको कुछ नहीं मिल सके और ये तीन इन गिने आदमी पड़े हैं वो हिंदुस्तान में राज चलाएंगे अगर ये है तो जो जिना साहेब ने कहा है कि ये लोग ऐसे पाजी हैं कि सबको दबाना ही चाहता है और सबको दबा कर पीछे अपना ही काम करना चाहते हैं इसलिए हम उसके साथ नहीं रह सकते और हम हम तो बिल्कुल एक जुडी नेशन ही बन जाते हैं जैसे एक आदमी मेरा लड़का मुसलमान बन गया तो अलग नेशन बना तो उसको उसको अलग नेशन मानना होगा ये चलता है आज तो ये कहता हूँ कि वो जो चीज़ इल्जाम लगाते हैं उसको हम न करें हम ना समझें क्योंकि हम तो आखिर में तीन चौथाई पड़े हैं ना हिंदुस्तान में से जो अलग हो जाते हैं उसको छोड़ो तो हिंदुस्तान करीब करीब तीन चौथाई सा रह जाता है और उसमें हिंदू है मुसलमान है पासी सब लोग पड़े हैं तो एक बड़ा दरिया है तो वो सब जो वो कहते हैं ऐसा ही हम करना शुरू कर दें और पीछे वो तीन जो थो, थो, थोड़ी तादाद में वही वो ही सब हम ही हैं हिंदुस्तान में तब मैं कहता हूं कि जना साहेब जो शिकायत करते हैं वो सच्ची हम साबित करेंगे तब आप कह सकते हैं कि अभी सच्चा पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया है तो मेरी ये उम्मीद रहती है कि आप ऐसा कभी होने नहीं देंगे डर तो ये रहता है कि अगर हम हम आज सावधान नहीं रहेंगे और हम जो कहते हैं वही टोपी तो हम पहन लेंगे तो पीछे हम तो ऐसे ही लायक बनने वाले हैं और पीछे हमारे लिए कहा जा सकता है कि हाँ वो तो अलग नेशन ही अलग नेशन क्या अलग नेशन नहीं पीछे तो बहुत नेशन बन गई हैं कि सब कहें कि पारसी कहें कि मुझको पारसी स्थान दे दो और सिख कहें मुझको सिख स्थान दे दो और आ, वो अछूट जिसको हम कहते हैं वो अछूट स्थान ले, ले और पीछे जिसको हम रानी कहते हैं तो उनका स्थान ले ले तो पिछले वो हिंदुस्तान कहीं है ही नहीं मानी इंडिया कहीं नहीं है और सब छोटे छोटे छोटे छोटे, -छोटे हिंदुस्तान के टुकड़े बन जाते हैं ये अगर ऐसा अंग्रेज भी करना चाहें तो अंग्रेज के भी लिए हिंदुस्ता, हिंदुस्तान हिंदुस्तान में सुन जगत में कोई स्थान नहीं है अगर हम ऐसा कर लें तो हमारे लिए कोई स्थान नहीं होने वाला हम अपना गला अपने हाथ से काटने वाले हैं इसलिए मैं तो कहूँगा कि आज जो बन गई है चीज़ उसके लिए हमको रोना नहीं है लेकिन हमारे साव, सावधान रहना है बहादुर बनना है साफ देना है और ऐसा समझना है कि जो इस इस यूनियन ऑफ रिपब्लिक्स ये नाम जवाहरलाल जी ने दे दिया है और जब पहली बहस उन्होंने की ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो भी उन्होंने ये कहा कि ऐसा बड़ा बुलंद एक यूनियन हम बनने वाले हैं तो हमको ये साबित करना होगा कि इस यूनियन में जो मुसलमान रहते हैं वो हमारे भाई ही हैं हाँ पीछे वो कहे कि नहीं हम तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं तो भी हम उनको उनके बर्दाश्त करेंगे गुस्से गुस्से में आ जाते भाग जाएँ वो कहें कि अभी तो हमारे यहाँ ना भी अच्छा नहीं है तो तो किसी को कोई मजबूरन थोड़ा रखना है मजबूरन जैसे ये भी मजबूरन नहीं रखना चाहते थे तो कांग्रेस ने मान लिया तो इसलिए वो भाग जाए तो, तो दूसरी बात है लेकिन रहें तो उनको हमारे भाई ही ऐसा हमारे रखना चाहिए और हम क्या रखने वाले हैं वो अपने आप महसूस करें कि वो वो टुकड़ा भले हो गया लेकिन हम उस टुकड़े में नहीं हैं हम तो इसमें वो यूनियन में पड़े, यूनियन में पड़े, यूनियन की वफादारी करेंगे यूनियन की सेवा करेंगे और यूनियन हमारी सेवा करेंगे इस तरह से अगर सिलसिला चले और हम सोचें कि हम एक भी चीज को बिगाड़ना नहीं चाहते सब पीछे मुझको डर क्या हो जाता है आज कि कोई मुझको पूछते हैं कि भाई अभी हिंदुस्तानी का क्या काम करना है हिंदुस्तानी के मानी तो ये है ना कि उर्दू नहीं हिंदी नहीं लेकिन दोनों मिलाकर अच्छे जो उसमें से लफ्ज़ है कि ठेठ फारसी के लफ्ज़ ठेठ संस्कृत के शब्द वो उसके में मिलावट तो नहीं हो सकती है लेकिन देहाती लोग हिंदू हो या मुसलमान वो बोलते हैं और उर्दू लिपि में लिखते हैं या तो या तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं वो हिंदुस्तानी जबान मैंने कही एक जमाने में तो वो हिंदुस्तान बराबर चलती थी अभी गोलमाल हो गया है तो भी उसके लिए एक खर्ची समस्या बन गई है वो चलती है लेकिन आज पूछते हैं कि वो हिंदुस्तानी अभी अभी हिंदुस्तानी क्या बन जाए इससे वो पाकिस्तान में उर्दू चले और बाकी का जो हिस्सा है यूनियन ऑफ रिपब्लिक्स उसमें वो उसमें देव वो हिंदी चले मैं वो नहीं मानता हूँ अगर हम माने तो हमारे सामने ये इल्ज़ाम लगाया जाता है वो जो हिंदी का बड़ा होता है उसको भी उर्दू को मिटाने के लिए वो बात तो सही नहीं है उर्दू को कोई मिटा नहीं सकता है इतनी बड़ी बुलंद जो जबान हो गई है उसको मिटाने वाला कौन है किसकी ताकत है कि वो मिट सकती है लेकिन कहते तो हैं लेकिन आज अगर हम ऐसा करें कि अब तो उर्दू के लिए कोई गुंजाइश नहीं है तब पीछे एक बहुत बड़ी बात हो जाती है तब हमको ये सपरू साहेब जिसका नाम लिया उनको भी निकालना पड़ेगा क्योंकि उनकी तो मादरी जबान उर्दू है दूसरा तो वो जानते नहीं हैं मैं उनको हिंदी में बात करना शुरू कर दूं और संस्कृत लफ्ज ठूस ठूस कर उसमें डालूँ तो वो नहीं समझ और उर्दू का कहो तो वो तो उनसे बढ़ के उर्दू जबान बोलने वाले बहुत कम मुसलमान मिलेंगे और कम हिंदू तो मिले उसमें तो शक क्या है लेकिन इससे ऐसा थोड़ा है कि वो मुसलमान बन गए हैं वो तो खासे हिंदू हैं उनके घर में चले जाओ तो भी पता चलता है कि वो तो हिंदू पड़े हैं लेकिन हाँ उर्दू जबान की अगर कोई कोई शिकायत भी करे तो गुस्सा कर लेते हैं काफ़ी गुस्सा कर सकते हैं कि ये कौन सी बात है कि मेरी जबान है उसके लिए तुम तो ऐसी बात करोगे तो उनका हम क्या करेंगे इसलिए मैं कहूँगा आपको कि वो हिंदुस्तानी का जितनी जोरों से काम चला है उससे दस गुना जोरों से हम काम चलावे तब तो हम बता सकते हैं कि नहीं, हम तो जैसा दूसरों को चाहते हैं, इतनी ही मोहबत से मुसलमानों से भी हम मोहबत रखने वाले हैं ये तो हुआ लेकिन आपके हिंदुस्तान यूनियन में कितनी कितनी मुसलमान जगह पर पाक जगह दरगाह पड़ी है उसका क्या होगा क्या उसको आप ढाने वाले हैं अगर आप ढा दें ऐसा किसी के किसी के दिमाग में भी आ जाए तो उसका नतीजा मैं आपको यह कहता हूं कि हमको ढाना और हम बिल्कुल खत्म हो जाने वाले हैं तो खत्म हमको कोई कोई कोई दुनिया में तो आज तो चलता नहीं है ऐसा कि दूसरे आदमी आवे और हम हमारे साथ लड़ाई करें और खत्म करें लेकिन हमारे गुना से हम खत्म हो जाने वाले हैं आखिर निजाम में ये जो हो गया है ना उसमें एक मैं तो समझता हूँ कि को, उसमें कोई ईश्वर का चमत्कार ही है कि दोनों का इम्तेहान होने वाला है अब कि एक तरफ से मुसलमानों का पाकिस्तान में क्या करते हैं आज मैंने वो पाकिस्तान में क्या करते हैं उसको सोचा नहीं वो मैं मैं कहना बननी चाहता हूँ मैंने काफ़ी कह दिया आज तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में उसका नाम तो अभी खासा दूसरा कोई चुने तो अच्छा है नहीं तो यूनियन ऑफ इंडियन रिपब्लिक्स उसमें क्या होगा तो उसमें तो बड़ा हिस्सा पड़ा है उसमें हम बिगड़ जाते हैं उसमें हम ऐसा ही करते हैं कि नहीं अभी तो जितना अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पड़ी उसमें तो मैं गया हूँ ख्वाजा साहेब उसमें ट्रस्टी से उसका क्या अभी वो वो इस्लाम तो इस्लाम की बड़ी कल्चर वो तो वहाँ है तो उसको हम उठा डालेंगे या तो ये कहेंगे कि अभी यहाँ से उठा जा मुसलमानों को मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे पागल कोई भी हिंदू बनने वाला ही नहीं है और हिंदुस्तान में रहने वाला जितना है वो कोई ऐसा पागल नहीं बनेगा लेकिन ये कहेगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज तो उसके हम बन गए जैसे बनारस में जो हिंदू यूनिवर्सिटी है वो तो की है और मालवी जी की जो तो इतनी बड़ी भारी चीज़ है वो तो दूसरी बात है कोई मौका होगा तब तो सुनाऊंगा लेकिन इसलिए हमको तो ये कहना होगा कि या तो उनकी कोई पाक जगह पड़ी है या तो उनके उनके तालीमगाह पड़ी है या तो ऐसी कोई भी चीज़ पड़ी है सब चीज़ यहाँ इतनी सुरक्षित रहने वाली है जितनी सुरक्षित दूसरी जगह पारसी अज्ञारी है या तो यहूदों की सिने है या तो ख्रिश्ती का गिरजाघर है और या तो सिखों का गुरुद्वारा है सब की रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसका और वहाँ भी जो अछूत है जो जंगली माने जाते हैं उनके लिए भी इतनी ही जगह उनके लिए इतना आदर देने वाला है जितना एक ऊंचे में ऊंचा वो कास्ट हिंदू में माना जाए इतना उसके मान्य हो गए कि इसमें हिंदू धर्म में सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को छुआ छूत को एक जंगली और एक बड़ा है उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है उसमें सर्व धर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है तो एक तरफ से ये हमारा इम्तहान हो रहा है और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि जो इम्तहान हमारे लिए आज हो रहा है उसमें हम सौ हिस्सा पास होने वाले हैं और ये मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है और आप लोगों से भी मैं तो ये मान लूँगा कि हम ये करें और इसमें इस कोई शर्त नहीं है कि हाँ वो तो हम करने वाले हैं कि वो वो करे तो हम भी करेंगे वो तो बनियापन हुआ बनियापन का आज नहीं है वो मौका चला गया अब ऐसा तो अंग्रेजी में तो कहते हैं कि टिट हॉ है वो तो चलता है मैं आपको कहना चाहता हूँ कि तो वो ज़माना चला गया आज जो ज़माना है वो तो ये है कि जो हमको गाली देता है मारपीट करता है उसके सामने है जो झूठ बोलता है उसको अगर जीतना है तो सच से हक से जो आदमी बिल्कुल बेहूदा बात करता है और असहिष्णु होता है उसके सामने और उसका अगर हम सामना करना चाहते हैं तो हमारे तो उदार भाव बताना है ऐसा हम करें और सब चीज में हमारी हमारी आँख पाक नहीं हमारे कान पाक नहीं हमारे हाथ पाक नहीं तब तो मैं जानता हूं कि आप पास होने वाले हैं और इसी तरह से जो ऐसा मानते हैं कि अभी तो हमने तो मुसलमानों के लिए एक जगह दी ली करें तो दोनों इस तरह से अगर मुकाबला करें तो तो किसी को कोई कहने का नहीं है लेकिन वो कुछ भी करें न करें तो भी हमारे तरफ से यही जवाब मिले तब तो मैं जानता हूँ कि दुनिया के लिए खेल है अगर तिथु और टैथ चलता रहे तो बुनियाद जिंदी नहीं रह सकती है इसमें उसको कोई शक नहीं है